वहा दो विकल्प क्या था सदविलक्षण का शक्ते किम तत्व तो मुच्छता सत विलक्षण हो तो शक्ति का क्या, क्या स्वरूप है क्या नर तुल्य है अथवा सदविलक्षण ये करके पूछा प्रथम पक्षे नर विषाणु तुल्य तथा आद्यम पक्ष में अनुद्य दूस प्रथम पक्षे का अनुवाद करके अनुद्य अनुपूर्व था ले बच्ची सौ पीछे संप्रसान हो गया अनु उद्यय अनुद्य समझना बद होकर संप्रसन हो जाएगा देखो वो हो जाएगा अनुद्य अनुवाद करके दूसरी शून्यून्य माया कार्य मिटी न शून्य न सब या दृक तत्वीष्यता शून्य में चेत गुरुपति कहता है सदविलक्षण शक्ति शून्य हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है शून्य माया कार्य शून्य भी माया का कार्य कहा है का का शून्य से नाम रूपे नाम रूपे च तथा जीव्यता पहले कहा शून्य के नाम रूप कल्पित मानो तो तथा जीवर शून्य भी कल्पित है शून्य आकाश से भी शून्य कल्पित है न कोई है ही नहीं न शून्य तो फिर क्या है शक्ति शून्य नहीं है सत्य असत नहीं है ना पी सद, सद भी नहीं तो सत्य सत्य दोनों नहीं तो क्या होगा यादी तत्त्वम यह इस प्रकार है कुछ नहीं कर सकते जिस जैसे सत्य असत नहीं कर सकते उभय नहीं कह सकते फिर क्या कहेंगे कुछ भी है यादीर्गी अर्थात अनिर्वचन है टूचा में देखो शून्य से नाम रूपे तथा चे चेव्यता शून्य के नाम कल्पित क्य तो हो आशीर्वाद शून्य भी नाया के कार्य तस्मा द्वितीय पक्ष परिशिष्य थे द्वितीय पक्ष सदविल सत्य विलक्षण हो और असत्य भी नहीं स्वरूप माया स्वरूप सत्त सत्ताभ्या सत्ता निर्वचना माया स्वरूप क्या है सत्य न निर्वचनारहम सत्य निर्वक तो न सके सदरूप माया स्वरूप ऐसा नहीं कह सकते सत्य न बाध्यता सत्य तो बाधा नहीं होता माया कभी भी बाध हो जाएगा ज्ञान होने पर असत्य न प्रत्येत माया को सत्य कहेंगे सदरूप से निर्वचन होगा मैया का सत्य न निर्वचन अनहम असत्य नवचन आहम असत हो तो उसका कार्य प्रतीत नहीं होनी चाहिए निर्वचना अनर्हम अयोग्य सद्रूप से सत् असत्न असद सत उभयूप हो नहीं सकता है सत्येन निर्वक्त अशक्य असत्येन निर्वक्तृम अशक्यम सदाशत उभय रूपेण निर्वहत्तृम असख्यम इसलिए उसको कहता है निर्वचनीय अभिप्राय मैं श्रुतिं प्रमाणयति इस प्रमाण में श्रुति प्रमाण करते हैं, दिखाते हैं। ना करतेखाते न सदासी सदासी तदनी किं तबूतम सद्योगातमस सत् न स्वस्थेधनासदाची न असदीत सपन दीर्घ न नहीं था तो असत नहीं तो सत था सतना न सीत सत्व नहीं था न शब्द न के पर्यायवाची कहे हे अवय न सी सत्व नहीं था किंत किंतु तो केवल था तद किंतु अभूत अज्ञानी था सामीत तो तमस जो अज्ञान वो कैसे था उसमें सत्ता कैसे यदि सदरूप नहीं सद योगा तमस असतम अज्ञान में सत्व है सद योगा सदयोग सदब्रह्म के योग से सत्व है ब्रह्म है अधिष्ठान अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का सारात्म अध्यास प्रवतन थे अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है आयम सर्प यहाँ अधिष्ठान सदरूप है से सर्पम सदरूप नहीं सर्प है ही नहीं फिर सतिष्टान के योग होने से अयम सर्प का जो अयम हुई सर्प है जो अधिष्ठान है उसमें सर्प का अध्यास होता तादात अध्यास होने से अधिष्ठान की सत्ता सर्प में दिखती है सप्तम सत्य के योग से संबंध से अज्ञान में सत्व है न स्वत स्वतः उसकी सत्ता नहीं है अज्ञान की सत्ता स्वतः नहीं क्यों नहीं तत्व निषेधना उसका निषेध किया गया सद नहीं था नो मुदाशित सत्य सद निश्चित करने से स्वतः उसकी सत्ता नहीं सद ब्रह्म के अधिष्ठाने के योग से अज्ञान में सत्य है ये ऋग्वेद संहिता का मंत्र है तम आसित तमसा गुढ़ तम अज्ञान था तम साह गुढ़ अज्ञान से सुल तो तम आशित कैसे होगा आशित मत सत्य तो तम सत्य था अज्ञान सत्य नहीं सत्य तभी तम आस कथम सप्तम यदि सत नहीं असत नहीं तो तम आस तम आसें तो तम में सत्य कहते है सत्योग नहीं है सत्य के योग से सत्य सतिषान ब्रह्म उसके संबंध से ही तमस अज्ञान में सत्य कुत निषेधना सत अज्ञान में सत्ता नहीं है अध्यक्ष है अज्ञान अज्ञान माया ब्रह्म में अध्यस्त माया भी कोई पाराणसी नहीं।, नहीं है माया भी अध्यक्ष है वास्तव नहीं है वो अनिर्वचनीय कहन से वास्तव नहीं मिथ्या है उसमें सत्ता है ही नहीं राज्य में प्रत्ययमान सर्प की सत्ता है ही नहीं फिर भी सर्पोस्थी जैसे प्रतीत होती है अधिष्ठान सत रूप का संबंध अध्यक्ष के साथ होता है वह सब अधिष्ठान की सत्ता ये आकाश आदि प्रपंच में सत्ता है ही नहीं फिर आकाश अस्थि घटो अस्थि फटो अस्थि अस्थि अस्थि बहन होता है अस्थि सत्ता कहाँ से आई अधिष्ठान की सत्ता है अधिष्ठान सदरूप है उसकी सत्ता ही सर्व कार्य में दिखती है स्वतः आकाश वायु तेज आदि भूत भौतिक कार्य की सत्ता नहीं है माया की भी कारण है सद युगा सद के संबंध से अज्ञान माया माए का कार्य सर्वत्र सत्व सदयोगा सतः सत्ता नहीं सबका निषेध क्या वाक्तव्य तत्व तो तो तो नहीं वो है वो वह निर्वचनीय फलित आह निष्पन्नि कहते अतएव दी ये शून्यवि गण्य न लोके चैत्रतशक् जीवित लिखते पृथक माया का स्वरूप सदब्रह्म से अलग सिद्ध होगा सदरूप है ऐसा नहीं होने से स्वतः माया का स्वरूप नहीं है सत्य नहीं सदयुगा समस्या सप्तम स्वतः सत्व नहीं होने से शून्यवध द्वितीय तो नहीं गण्यते शून्य को लेकर ले ब्रह्म सद्वितीय हो जाएगा शून्य वास्तव है नहीं उसको लेकर ब्रह्म सद्दित कैसे होगा वास्तव वस्तु द्वितीय हो तो सद्वितीय होगा बंध्या कोई स्वप्न में देखा दस पुत्र हो गया पुत्र दस तो तो हो गया तो बंध्यात्म नष्ट हो जाएगा कोई बंध्या देखा उसके पुत्र है स्वप्न में बंध्यात्म तो नहीं है और बंध्या पुत्र को लेकर बंध्यात्म तो नष्ट नहीं होता है वो कल्पित है वास्तव वास्तव कोई हो तो सद्वितीय होगा कल्पित तो बहुत है क्या आप अद्वितीय ब्रह्म है वास्तव अद्वितीय पारमार्थिक है बाकी सब कल्पित है इसे द्वितीय नहीं करने से माया को लेकर ब्रह्म सद्वितीय हो जाएगा कोई लोग को नहीं समझ हैं हाँ, माया मानते मानते तो ब्रह्म सद्दीय हो गया माया मानते हैं माया कोई पारमार्थी का नहीं माना जाता है कार्य प्रपंच दिखता है जब तक उसका कारण उसे माया कहते हैं ये माया भी अनिर्वचनीय है उसके कार्य भी अनिर्वचनीय है अध्यक्षता है अधिष्ठान सद वस्तु से अतिरिक्त तो न उत्पत्ति के पहले न सृष्टिकालय में ना बाद में कभी नहीं राज्य में जो सर्प दिखता है उसके पहले सर्प था राज्य में अब दिखते जब दिखता है उस समय है नहीं जब सर्प दिखता है उस समय सर्प है जब दिखता है उस समय सर्प है जब दिखता है सर्प देख कर दे लोग भाग रहे उस समय सर्प है नहीं क्या बोलो नहीं कोई है कहता है दिखते समय भी नहीं है जब दिखते समय सर्प हो तो फिर भांति क्यों कहेगी अभी यथात हो जाएगा दिखते समय सर्प रहता थोड़ा और आगे भी नहीं रहेगा है रजू कभी सर्प हो नहीं सकती इसे जो बाद होता है कोई कहता है अभी ये सर्प नहीं ऐसे कहता है इधानी नायम सर्प ऐसा कह देता है कहते नायम सर्प ये सर्प है ही नहीं नासित, नस्त न भविष्यति, ना पहले था ना अभी ना आगे होगा ऐसे कहते न नहीं निधम रजतम ये रजत हो नहीं सकता है में रजत भ्रम को क्या देखा निधम रजतम त्रैकारी निषेध होता है नहीं कि ईधानी में रजतम तो प्रति पहले तो सर्पथा अभी सर्प नहीं है ऐसा कोई कहता है जो बात देखता है ये तो सर्प नहीं तो रजु नायन सर्प तीनों काले में ये सर्प है ही नहीं ऐसा निषेध होता है तभी सर्प मिथ्या होता है पहले सर्पथा अभी नहीं है उसको मिथ्या कैसे कहेंगे इसलिए जैसे अभ्यस्त वस्तु की सत्ता कभी नहीं है इसी प्रकार माया की सत्ता कभी नहीं है प्रती में भी नहीं है अभ्यस्त है शून्य शून्यवत नहीं गण्य शून्य जैसे द्वितीय होता नहीं इस प्रकार गिनती नहीं करते ना लोके चैत्र त्योर पृथक जीवितम लिखे थे लोक में चैत्र और उसकी शक्ति मिलकर दो होते हैं, चैत्र है और उसकी शक्ति दोगे, ऐसा नहीं कहते चैत्र तत्शक्त्योर पृथक जीवितम लिखे थे चैत्र भी है चैत्र की शक्ति उससे अलग है ऐसा है पृथक गिनते नहीं करते है नहीं होता है चैत्र कहते तो शक्ति विकित है शक्ति अलग नहीं है अतयव का करते यत स्वतः सत्व माया माया का स्वतः स्वरूप सत्व नहीं इसलिए अतः शून्य सेव जैसे शून्य को लेकर के शून्य द्वितीय नहीं होता है इसे शून्य माया में भी द्वितीयत्व तो नहीं है माया द्वितीय नहीं गण्य माया में द्वितीय नहीं रहता है वास्तव है ही नहीं सब तो वास्तव हो तो द्वितीय गिनती करेंगे नहीं वो आद्रियते नहीं गण्य तंत्र तो तो उसका आदर नहीं करते द्वितीय नहीं कहते अमृत से द्वितीय तो अनेंगीकार दृष्टान्त माँ अमृत है मिथ्या मिथ्या द्वितीय नहीं इसमें दृष्टांत देते है न लोके चैत्र तो शक्ति पृथ्वी जी तो जीवित शक्ति उससे भिन्न नहीं है जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं चैत्र की शक्ति चैत्र से भिन्न है इसलिए पृथक उसकी गिनती नहीं करते हैं। है ना लोके हम ना शक्ति आधिके, आधिके न शक्तिधिक जीविताधिकम दृश्यते शंका करते हैं। शक्ति को लेकर के अलग गिनती नहीं करते शक्ति का तो कार्य दिखता है शक्ति अधिक हो तो बहुत जीवित रहता है जीविता अधिकम दृश्यते अतः शक्तिर पृथक जीवितत्वस्ती ऐसे पृथक है जीवित है क्योंकि सत्य अधिक है तो अधिक जीवित रहता है शक्ति कम है तो शीघ्र मर जाएगा तो जीवितत्मस्ती तो ऐसा शंका करता है पूर्व शक्तिया जीवित चेद।, चेद वर्धते त्र वृद्धि कृत न शक्ति कि्य युद्धकृश्याक शक्ति केीवित वर्धते चेत आधिक शक्ति अकोन पर जीवन बढ़ता है चेत यहाँ तो तक के पूर्व विषय वर्धते चेत सिद्धांत ही कहता है तत्र वृद्धिकृत न शक्ति ही वृद्धि जीवन बढ़ाने वाले शक्ति नहीं है खाली शक्ति अधिकों से जीवित अधिक ऐसा नहीं है जिससे शक्ति काम है शीघ्र मर जाएगा बलवान बहुत दिन बचेगा ऐसा नहीं होता है बहुत तो बलवान व्यक्ति खत्म होते हैं अब दुर्बल व्यक्ति बहुत दिन जीवित रहता है तो फिर कैसा है हाँ शक्ति अधिकों से क्या होगा किन्तु तत्कार्यम युद्ध कृषि शक्ति अधिक है तो युद्ध करेगा कृषि करेगा तो युद्ध करेगा तो अधिक दिन जीवित रहेगा शत्रु को मार देगा, और दुर्बल है तो शत्रु मार जाएगा मर जाएगा ये हो सकता है शक्ति अधिक जीवित तो अधिक जो कहते हैं शक्ति का कार्य जीवन बढ़ाने वाले नहीं कि केवल शक्ति केवल शक्ति होने से जीवन बढ़ता नहीं किन्तु तत्कार्यम तथा कार्य तत्कार्य क्या शक्ति शक्ति का कार्य क्या करे युद्ध कृषि अधिकम युद्ध कृषि आदि करेगा तो उसी कार्य से शक्ति का कार्य से जीवन बढ़ सकता है कृषि आदि करेगा भोजन पानी करेगा तो जीवित रहेगा जब भूखा भूखा रहेगा तो भोजन नहीं मिलेगा युद्ध से मर जाएगा अथवा भोजन कम मिलेगा तो रोग हो जाएगा मर जाएगा ये हो सकता है केवल शक्ति से जीवन बढ़ता नहीं है न शक्ति जीवितवर्धन कारण जीवित का जीवन शक्ति जीवनवर्धन कारण नहीं है अभी तो तत्काल शक्ति का कार्य हो सकता है युद्ध कृषि आदि इसी अभिप्राय से परिहार करता है सिद्धांति तरह वृद्धि कृत न सकती ही किंतु तत्कार युद्ध कृषि तथा तथा कं से दासशांति की उसी प्रकार जैसे वहाँ शक्ति की जीवित है इसी प्रकार ब्रह्म में शक्ति कोई अलग जीवित नहीं है शक्ति कुछ अलग नहीं है शक्ति से कुछ अलग नहीं शक्ति का कार्य दिखता है शक्ति के कारण ब्रह्म में कुछ अधिक आ जाता है एक शक्तिमात्र न न पृथ्गणना क्वचि शक्ति कार्यं तो नैवास्ट द्वितीयं शंक्य कथम सर्व शक्ति पृथ्वणना क्वचि नस्ति कहीं शक्ति की पृथक गिनती नहीं होती शक्ति मात्र से पृथक गणना क्वित न अशक इसलिए सृष्टि के पहले अद्वितीय ब्रह्म था सदैव समय जमग्रादित्य एकम द्वितीयम ये सूची अर्थ विचार चल रहा है तो शक्ति को लेकर के ब्रह्म सद्वितीय नहीं होगा शक्ति की पृथक गिनती नहीं है फिर शंका कहते शक्ति को लेकर द्वितीय नहीं शक्ति कार्यो को लेकर होगा अभी आपने माना शक्ति से जीवन बढ़ता नहीं शक्ति के कार्य से तो शक्ति माया के कार्य को लेकर ब्रह्म सब्दित हो जाएगा तो उत्तर देते हैं शक्ति कार्यम तो नहीं वास्ती सृष्टि के पहले शक्ति का कार्य था नहीं और शक्ति यदि वास्तव नहीं, toh, ka नहीं। pahle, ka tha, तो शक्ति का कार्य वास्तव है द्वितीय कथम संख्या थे सृष्टि के पहले शक्ति का कार्य था तो फिर द्वितीय किसको लेकर गिनती करना कैसे शंका करेंगे कथम द्वितीय संख्या द्वितीय कैसे शंका करेंगे चीखा मैं माँ भू शक्तिया सद्वितम सत सृष्टि के पहले शक्ति को लेकर के ब्रह्म सदित्य नहीं हो क्योंकि शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं इसलिए उसको लेकर के सदित्य ब्रह्म नहीं होने पर भी अभी तो तत्कार तद तत भवत शक्ति के कार्य से ब्रह्म सदित्य हो जाएगा माए के कार्य से इतने बड़े प्रपंच कुछ कार्य रहेगा तो ब्रह्म सद्वित्य हो जाएगा ऐसे संक्रमण पर इतना आशंक तदानीम तो असत्वात् तस्य शक्ति कार्य तदी सृति के प्राक सृति के पहले शक्ति का कार्य था तदान तेनापि न सदुत शक्ति कार्य शक्ति, शक्ति के कार्य से ब्रह्म शक्ति के कार्य से ब्रह्म सदुत शक्ति कार्यं तो नैवास्थितिया शंक्य ओं माँचर्च्या, माँचर्च्या, तो तुने ब्रह्म में माया शक्ति है जिससे जागति की उत्पत्ति होती है अरे माया किंतु वास्तव वा ब्रह्म से भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं भिन्न अभिन्न तो हो नहीं सकता है अनिर्वचन माया क्या वास्तव स्वरूप है और सतरूप है असत रूप है फिर भी जगत का कारण है वो अनिर्वचन जैसे जगत भी कार्य अनिर्वचन उसका कारण माया भी अनिर्वचन अभी माया का आश्रय क्या होगा ब्रह्म अभी प्रश्न करते हैं माया की जो शक्ति ब्रह्म की शक्ति क्या सारे ब्रह्म में सर्वत्र है या एक देश में है मानो सत शक्ति ही शक्ति सर्वत्र वर्तते वो तो एक ब्रह्म की जो शक्ति है जिसको माया कहते हैं सती वर्त सर्वत्र सद ब्रह्म में सर्वत्र है उत अथवा उत्र एक देश ब्रह्म के एक देश में माया सकती है या संपूर्ण ब्रह्म में सर्वत्र है ये विकल्प क्या पूर्वपिश नहीं यदि कहेंगे सर्वत्र शक्ति है ना आद्य हो पूर्विष्ठ क्या आद्य ठीक नहीं आद्य हो न सर्वत्र शक्ति यदि रहे जिसको ज्ञान हो गया मुक्त हो जाएगा मुक्त ब्रह्म भी परम ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त करेगा वो जहां जाएगा सर्वत्र माया है तो फिर किसी ब्रह्म को प्राप्त करेगा मुक्त ही प्राप्त्य ब्रह्म भाव प्रसंगात मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्त्य कोई ब्रह्म नहीं रहेगा सर्वत्र माया उसको रखेगी आवरण कर रखेगी तो मुक्तों के द्वारा प्राप्त ब्रह्म भाव प्रसंगात अगर माया जी सर्वत्र नष्ट हो जाए तो सौ हो जाए और सौ सर्वत्र माया हो तो मुक्त के द्वारा प्राप्य शुद्ध ब्रह्म होना चाहिए शुद्ध ब्रह्म हो तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी को प्राप्त करेगा तो सर्वत्र शक्ति है तो मुक्तों की तरह प्राप्त शुद्ध ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म हुआ प्रसंग या पति और यदि कहेंगे नहीं सर्वत्र नहीं तो फिर मानेंगे क्या एक देश में शक्ति है माया एक देश शुद्ध है जो मुक्त हो जाएंगे शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करेंगे और जो संसारी बद्ध है वो तो माया विशिष्ट संसार में रहेगी एक देश में माया तो ये तो ठीक है किन्तु ब्रह्म में अवयव है क्या ब्रह्म का निरंश में एक देश में इसे कहा जाएगा निरंश ब्रम्मा और उसके एक देश में शक्ति नीय निरंश् ने विरोधी ब्रह्म उसके एक देश में शक्ति ये कैसे बनेगा निरंश का एक देश बनेगा विरोध है व्याघाते आशंक हो शंका करने पर हो आद्य आनंगी कह रहा था तो पहले आद्य तो नहीं मानते सर्वत्र शक्ति माया है ऐसा नहीं मानते फिर अब दूसरा पक्ष रहा द्वितीय पक्ष क्या है एक देश द्वितीय परिहारो वक्त इतना अभिप्राय न द्वितीय पक्ष में निरहे ब्रह्म है उसका एक देश में शक्ति कैसे इसका परिहार आगे खाएंगे इस अभिप्राय ऐसी द्वितीय पक्ष मानते है न कृत्न ब्रह्म वृत्ति सांत सा देश शक्ति किंतभा घटशक्ति यथा भूमौ स्निधम वर्तते शक्ति नृत्न्रह्मवृत्ति कृत्न काकल सकल ब्रह्मवृत्तिन नहीं भूतले वृत्तीय भूतल वृत्ति भूतले वृत्तीय स भूतल वृत्ति ब्रह्मी वृत्तीय ब्रह्मवृत्ति कृष्ण ब्रह्मी वृत्तीय सृत्ण ब्रह्मवृत्ति समपुन ब्रह्म में रह तो उसको कहेंगे कृत्न ब्रह्मवृत्ति किंतु माया न कृत्न ब्रह्मवृत्ति संपुन ब्रह्म में माया नहीं है कि एकदेश भात् एक समझते एक देश भाक भजोनी सर्व है सर्वापोप होता है भजोनी सर्वि सर्वदेश एक देश भाक एक देशम भजती एक देश को प्राप्त करती एक देश में रहती शक्ति ब्रह्म के एक देश में सर्वत्र नहीं तो निर्भय में कैसे एक देश उसका परिहार आगे कहेंगे उसमें दृष्टांत देते हैं घट शक्ति भूम मिट्टी से घट बनता है, बनता है। यहाँ जो मिट्टी से घटो बन जाएगा किसी मिट्टी विलक्षण मिट्टी से बनेगा मिट्टी में घट शक्ति तो है किंतु सर्वत्र पृथ्वी में नहीं है जहाँ कहाँ मिट्टी लेकर घट बनाओ नहीं बनेगा घट शक्ति यथा भूमि में घट शक्ति तो है किन्दु कहा है स्निग्ध मृदि एवं वर्तते स्निग्ध चिकना मिट्टी चिकना मिट्टी हो उसमें घटा शक्ति उससे घट बनेगा ऐसे बनेगा तो यही कुछ नहीं होगा वो तो बनाते बनाते टूट घट जाएगा रहेगा नहीं चिकने अमिटी हो तो रहेगा घाटा जूता स्निग्ध मृद्यव बरत तो पृथ्वी में भूमि में घाटा सकती है। तो है कि सर्वत्र है जैसे एक देश में स्निग्ध चिकने अमिट में है इसी प्रकार माया भी कुछ एक देश में है सर्वत्र नहीं है अभी उसके लिए आगे कहेंगे निरवय ब्रह्म में एक देश में कैसे कहते हो इसका परिहार बताएंगे किन्तु अभी इसका उत्तर हुआ सर्वत्र माया नहीं एक देश में है इसे जो मुक्त है शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करेंगे शुद्ध भी है और कुछ मायावी सी है एक देश मृत्यु दृष्टान्त महा एक देश में रहने में दृष्टान्त जैसे घट शक्ति मिट्टी में, में है पूर्ण मुद्य से पूर्ण